धम।, धम जैसे विक्रांत की आंखें बंद हो रही थी उसे दरवाजे के पीटे जाने की आवाज सुनाई पड़ी शायद अब तक पुलिस की बैकअप टीम यहां पहुंच चुकी थी विक्रांत के कानों में दरवाजे के पीटे जाने की आवाज तो जा रही थी लेकिन उसके शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी मुंह से आवाज निकालकर खुद के यहाँ पर फसे होने का सिग्नल दे सके यहाँ तक की उसकी आँखें भी बहुत मुश्किल से खुल रही थी उसके शरीर ने अब तक दिमाग का साथ देना भी बंद कर दिया था वो मुँह ऐसी आवाज निकालते हुए बोलने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन फिर भी मुँह से आवाज बाहर निकल ही नहीं रही थी बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए वो सामने का दृश्य देखने की कोशिश कर रहा था वहां रमन जमीन पर रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था उसका दोनों हाथ टूट चुका था और एक पैर में गोली भी लगी हुई थी तभी विक्रांत ने के कानों में हल्की हल्की आवाज सुनाई पड़ी अरे दरवाजा खुला हुआ है आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ इसके बाद कई लोगों के जूतों के चलने की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी ये पुलिस की बैकअप टीम थी इसमें कुछ डी नगर ब्रांच के डिटेक्टिव भी थे साथ में दूसरे ब्रांच की भी पुलिस टीम पहुंची हुई थी ये सब क्या अरे बाप रे वो वहां कोई खड़ा है कौन है अरे विक्रांत विक्रांत विक्रांत है वहां पर तभी एक लेडी ऑफिसर विक्रांत की तरफ आती हुई उसे नजर आ रही थी जब विक्रांत ने अपनी आंख को बामुश्किल खोलकर देखने की कोशिश की तब उसे पता चला कि लेडी ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि नैना है अब जाकर विक्रांत को थोड़ा सुकून मिला उसकी आंख फिर से बंद हो उठी और शरीर लड़खड़ाता व गिरने लग गया लेकिन तब तक नैना दौड़ते हुए उसे पकड़ लिया और फिर बड़े आराम से विक्रांत को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया विक्रांत विक्रांत विक्रांत विक्रांत क्या हुआ तुम्हें बोलो नैना नैना घबराते हुए कहा के कान में उसकी हल्की आवाज सुनाई पड़ रही थी वो को बोलकर बताना भी चाह रहा था कि मैं ठीक हूँ लेकिन उसकी जुबान काम नहीं कर रही थी विक्रांत क्या हुआ तुम्हें आंखें खोलो विक्रांत नैना बहुत डरी और घबराई हुई आवाज में बोल रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो विक्रांत के सीने पर अपना कान लगाकर उसके धड़कन की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी इस वक्त विक्रांत के कपड़े बिल्कुल फट चुके थे उसके शरीर पर शर्ट तो था लेकिन खोली हुई थी ऐसे में बाल विक्रांत के चेहरे पर आकर जम गए उसके बालों की खुशबू इस वक्त भी विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान ला दे रही थी जब नैना ने देखा की विक्रांत की धड़कन चल रही है तब जाकर उसे तसली हुई फिर उसने विक्रांत के नाक पर अपनी उंगली रखते हुए उसकी सांस भी चेक करने लगी विक्रांत की सांस तो चल रही थी लेकिन वो बहुत धीमी गति से सांस ले रहा था इस बीच विक्रांत को लगा कि शायद नैना उसे मुंह से सी पी आर देगी इस बात से विक्रांत का मन रोमांचित हो उठा वो नैना के होठों से सी पी आर लेने का सपना देख रहा था विक्रांत तुम फिक्र मत करो तुम तुम बिल्कुल ठीक हो तुम्हे कुछ नहीं होगा नैना विक्रांत के गालों पर हाथ रखते हुए कहा देव एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी तुरंत कॉल करो नैना देव की तरफ देख कर हुए कहा कर दिया मैडम बस आई रही होगी नैना के पास में ही मौजूद अमित ने तुरंत जवाब दिया क्या हुआ होगा यहाँ कुछ समय नहीं आ रहा है श्रेयस ने चारों तरफ नजर डालते हुए देव से पूछा ये लोग रॉ एजेंट्स हैं ये सब रंजीत मेहरा की टीम के हैं सब ने वही ड्रेस पहन रखी है मुझे लग रहा है कि विक्रांत मंजू मैडम के मर्डर केस को सोल्व करने की कोशिश में यहाँ पहुँच गया होगा और इन लोगों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई होगी ये सब लोग भी मंजू मैडम के मर्डर केस में इन्वॉल्व रहे होंगे देव ने आशंका जताते हुए कहा फटाफट अरेस्ट करो इन्हें और इनके लिए भी एम्बुलेंस बुलाओ सब घायल पड़े नैना ने अमित की तरफ देखते हुए कहा इसी बीच रमन ने विक्रांत के घायल होने का फायदा उठाते हुए कहा मैं नहीं मैं तो पुलिस की टीम से हूं डॉक्टर संजय सर की स्पेशल टीम का मेंबर मैं यहाँ विक्रांत के साथ आया था ये सब साले मंजूर सचदेवा का कातिल है सब रंजीत मेहरा के साथ ही इन्हें अरेस्ट करो जल्दी रमन ने वहाँ घायल पड़े एजेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा यह सब बातें विक्रांत के कानों में हल्की हल्की सुनाई दे रही थी उसने फिर बड़ी हिम्मत करते हुए बोलने की कोशिश की चुप चुप चुप मादर विक्रांत की आवाज सुनाई पड़ते ही रमन के चेहरे का रंग उड़ गया वो जेल जाने की हिम्मत तो रखता है लेकिन अब जिंदगी में कभी भी के हाथ आने की हिम्मत नहीं करेगा उसने एक सेकंड में ही सबको मैं, मैं, मुझे भी अरेस्ट कर लो बट प्लीज मुझे इससे बचा लो प्लीज मुझे इसकी कस्टडी में मत भेजना उसे विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं, मैं भी इन लोगों के साथ था मंजू के मर्डर में भी इन्वॉल्व था मुझे अरेस्ट कर लो रमन ने देव की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कोशिश कर मत करो हम जल्दी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहे वहां पहुंचकर बता देना साहब नैना ने विक्रांत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा नैना एक बात और विक्रांत ने कराते हुए कहा नैना झुक कर विक्रांत के करीब गई वो उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगी वो वो तुम मुझे सीपीआर नहीं दोगी क्या मुझे मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है इतना कहते कहते विक्रांत की आंख बंद होने लगी और फिर कुछ ही देर में विक्रांत अपना होश खो बैठा और बेहोशी की हालत में चला गया नैना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी पागल ये कभी नहीं सुधरेगा विक्रांत कहीं भी पहुंच जाए लेकिन उसकी जाहिल आदतें कभी नहीं छूटेंगी अब काफी देर बाद उसकी आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ा हुआ पाया उसको होश तो आ चुका था लेकिन दिमाग में अभी तक उसके और नैना के बीच हुई अधूरी बात ही चल रही थी वो यही सोच रहा था कि नैना उसे अब सीपीआर देने की तैयारी कर रही है वो अपने मुलायम होठों को विक्रांत के सख्त लबों पर रखकर उसे मुंह से सांस दे रही है नैना नैना अभी मुझे सांस नहीं आ रही है तुम तुम ठीक से सी दो नैना विक्रांत आंखें मूंदे हुए उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचे जा रहा था नैना नैना इधर आओना अचानक से से विक्रांत के कान में में यह आवाज सुनाई पड़ी वो सोच में पड़ गया कि कि आखिर नैना उसे से सर उसे कब कहने लगी फिर लगा कि अब उसका प्रमोशन हो गया है तो नैना उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही है अरे नहीं सर नहीं जान कहो जान तुम सी दो ना जल्दी विक्रांत नैना की तरफ खींचते हुए हेलो सर क्या कर रहे हैं आप एक कड़क आवाज विक्रांत के खानों में गई अब जाकर अपराधी तो की नजर से घूर रही थी सॉरी विक्रांत ने सकुचाते हुए कहा और फिर तुरंत ही उस नर्स का हाथ छोड़ दिया उस नर्स के एक हाथ में इंजेक्शन भी था जो वो विक्रांत को लगाने की तैयारी कर रही थी क्या वो सर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं आई एम सॉरी मैं समझ नहीं पाया विक्रांत इस वक्त हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में पड़ा हुआ था लेकिन उसके सामने जो नर्स खड़ी थी उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था विक्रांत कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था इसको कहीं तो देखा है कहां देखा कहां मिली थी ये क्या हुआ यहां सब ठीक तो है एनी प्रॉब्लम एक लेडीज नर्स की आवाज सुनाई पड़ी उसने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी ऐसा लग रहा था की वो यहाँ की हेड नर्स थी फिर जैसे ही उसकी नजर विक्रांत के ऊपर पड़ी तो वो उसके करीब आकर बोले ओ आप उठके अब आपको कैसा फील हो रहा है मिस्टर विक्रांत विक्रांत ने बड़े ध्यान से इस नर्स की तरफ देखा ये कोई और नहीं बल्कि जिया थी जिया सोमा ने